भूते च भूतों के के उत्पन्न किया वे ही जो अपूतों ने अपने रजगुण से इंद्रियों को पैदा किया तमगुण से बुद्धियों ने पंचीकृत पंच महाभूत को पैदा कर दिया भूतभत सृष्टि जुन और सतगुण के कार्य आपके इंद्रिया रघुण से रजगुण कर्में से कर्मेंद्रिय और प्राण और सत्व सतुगुण से ज्ञानेन्द्रिय और अंतक्रम बुद्धि कर्मार्थन चाहिए ईश्वरम अंतस्तम और उनका उस इंद्रिय का भी जो ईश्वर इंद्रिय का भी जो स्वामी है उनको भी नियंत्रण करने वाला अंतस्तम जो भीतर में स्थित है संशय संकल्प लक्षणम संशय और संकल्प रूपा है उसका नाम है मनहा एवं प्राणी नाम कार्य करणंच सृष्टि इस प्रकार प्राणियों के कार्य और करण इनकी सृष्टि करने के बाद उस कार्य करण में स्थिति की प्राप्ति के लिए वृद्धि लक्षणम अन्नम व्रीआबादी रूपा जो अन्न है धान चावल गेहूँ गेहूं वगैरह उन अन्नों की सृष्टि कर दी अन्नाद, सामर्त्यां। उस खाने योग्य के के से उत्पन्न हुआ, सामर्त आदमी शरीर में वह किस प्रकार का बल और वह बल भी किस लिए दूसरों को मार काट करके दबा के गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है सर्व कर प्रवृत्ति साधार दिया सगल प्रवृत्ति का साधन बुद्धा जो बल तो है सामर्थ्य हो उत्पन्न हुआ जो प्राणी नाम जो प्राणी है उनको जो है जो सामर्थ्य उसका दुरुपयोग तो होगा ही चौबीस घंटा कर्म तो कर नहीं सकता ये सुबह शाम अपने कर्म कर दिया वो खाली समय फिर घुंडागर्दी में लग जाएगा या उस सामर्थ्य का दुरुपयोग करेगा वर्ण शंकर पैदा कर डालेगा इसलिए उन इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए तप को उत्पन्न किया तीरवता संकीर्य अंतिम पंक्ति अंतर साफ कह रहे अविशुद्ध सत्वतया अविशुद्ध सत्व वाले होने के कारण से पापा पाप का चरण के द्वारा तई पाप ही संकीर्यमाणाम संकर परिहाराय उन पापों के द्वारा संकीर्णता को प्राप्त होते हुए वर्ण शंकर आदिओं का प्रयोग जो उत्पन्न करेंगे उसका परिहार करने साधन तो चित्त चित्तृति साधु तपो समता तप की उसे सृष्टि किया ये इसका तात्पर्य है इस प्रकार से उत्पन्न सामर्थ्य पर नियंत्रण रखने के लिए तप भी हो गया और तप की सहायता से संयुक्त इंद्रिय वाला होकर के वो क्या करेगा कौन से कर्मों को करेगा उन कर्मों का साधन क्या होगा तब पहले कर्म के साधन को उत्पन्न करते हैं मंत्र आ तब वो विशुद्ध अंतर बही करणे ब्या कर्म साधन ऋग्व्यंग तब से विशुद्ध अंतर इंद्रिय और बहिंद्रियों से जो कर्म करना है उसके साधन बोध जो मंत्र है कौन है वो ऋग्वेद युर्वेद सामवेद और उन कारण से तारस अंत करणों और वाहकर्णों से उक्त तो वह पुरुष सामर्थ्य वाला वीरवान पुरुष इन कर्मों को करता है जब कर्मों को करता है तो कर्मों से क्या मिलेगा तथो तो तो लोका कर्म नाम फलम लोक्य थे दिलों का फलम इत्य कर्मों का फल है फलभूता स्वर्ग आदि नर्क सारे लोकों की उत्पत्ति कर दीशु और उन लोकों की सृष्टि करने के बाद नाम, नाम, नाम चेवदत्त इत्यादि उन लोकों में उपभोग के लायक अनेक प्रकार के शरीरों को बनाया उन प्राणियों का जन नाम उत्पत्ति हुई देवदत्त इत्यादि नामों को उत्पन्न किया ये अंतिम कला है ब्राह्मण नामना, असांकरिया तो केवल तो नाम की सब ब्राह्मण है व्यवहार कैसे होगा दो ब्राह्मण साथ में तो किसको बोलाए ब्राह्मण बोलने से दोनों आ जाएंगे हमें एक चाहिए पर तो नाम तो देना पड़ेगा इसे देव देवता प्रति प्राणी के योग्य पृथक पृथक नामों को उत्पन्न किया इस प्रकार एवं कलाह एक कलानादोषापेक्ष सृष्टा कई मृगदृष्टि सृष्टाइव विचंद्रमशक मक्षिद्या सृष्टा चर्वदार्थ पुनः तस्वुषे प्रलियंते हिता नाम विभाग इस प्रकार से प्रतिदिन जब चलते हैं सबसे पहले हम लोगों को अपने प्राण महसूस होता है हाँ जिंदे हैं ये तो होगा ना पहले प्राण चल रहा है जिंदा खड़ा है तब आलस दूर करेगा फिर आलस दूर करके आ उ, करता हुआ हाथ पैर इला फैलाते वालाते खड़ा हो जाएगा जैसे तैसे फिर जाएगा मुंह धोएगा लघुशंगा करेगा फिर मंजन करेगा नहीं सोच करेगा नहाएगा धोएगा ऐसे करके वो कलाओं के कारण सब इन कलाओं के ही प्राण प्राण से श्रद्धा श्रद्धा से क्रम से ये सब व्यवहार में आ जाते हैं जब सोते हैं फिर सात के सब लय हो जाते हैं प्राण से हिरण समी में वृष्टि में सामने ले लेना किस प्रकार से ये सारी कलाए प्राणियों की कलाए इन कलाओं की सृष्टि जो हुई कैसे हुई है अविद्यादोष दोष बीजा दिया जैसे तिमिर आंक रोग करना तिमिर रोग होता है इस रोग की दृष्टि से क्या करे सके दो दो चीज़, हर चीज दो दो दिखता है चंद्रमा दो चंद्रमा सूर्य दो सूर्य दिखे हर दो खत्म होने वाला तो ये सब रोग आते हैं। ऐसी ऐसी दिखता था, भाई दो, दो दिखते थे अब दिखने ये तिविर रोग के कारण से होता है सुर में इलाज हो जाती है अब तो एक बार ऐसे हुआ उसका इलाज हुआ ठीक हो गया दो बार जब हुआ तब पता ही नहीं चला इतना बिगड़ गया पढ़ाते हुए कभी दो दिख रहा ज्योतिष दूर का देखने दे रह तो दे दे दे समझ में आ जाती है कि दो दिख रहा है डेढ़ दिख रहा है क्या हो रहा है कीड़ा मेड़ा दिख रहा है कि गोल दिख रहा है गोल को छप्पड़ दिख रहा है कैसा दिख रहा है पतिवर रोग कि जैसे के वजह से जिस प्रकार से का दृष्टि सृष्टा द्विचंद्रम दिचंद्रम दृष्टांत देना का दृष्टि से सृष्ट दो चंद्रमा के समान अतः दूसरे दृष्टान दे रहे हैं और मच्छर मक्षिका आदि को जो बनाया मच्छर मशको मच्छा तो, मक्षिका मक्खी आदि को बना लिया स्वप्न दृग्दृष्टा युव च स्वप्र के दृष्टा के द्वारा सृष्ट अनेक वस्तु के समान जैसे यहाँ पर आप दिन भर मच्छर से परेशान थे तो वहां पर भी आप क्या करेंगे स्वप्न में भी मच्छर आदि बना लेंगे यानी तो जाए जरूरत यहाँ पैसे से परेशान थे मक्खी से परेशान थे तो स्वप्न में मच्छर मक्खी क्यों बना लेते हैं? यहाँ मारने की आदत यहाँ है ना आदत वही आदत वहां मच्छर मक्खी को मारने लग जाएंगे बनाना ही नहीं चाहिए तब बनाएंगे और मारेंगे भी जागृत के अनुसार वास्ता बनी वैसे बना लेते हैं। उसी प्रकार से समझो दो गृष सृष्टा चंद्र मशक मक्षका दिया दृष्टा युवच उसी प्रकार से ये सारी कलाएं उत्पन्न हो गई सर्व स्म पुरुषे नाम रूप आदि विभागम और अपने नाम रूप आदि विभाग को त्याग करके अंत में क्या होता है सकल उसी पुरुष में लीन हो जाते हैं। है किस प्रकार ऐसे है भेदपूर्वक या अभेदपूर्वक आप किस चीज को प्राप्त करते भेद पूर्वक ऐसा भी यहां से गए प्राप्त किए गाँव अलग आप अलग रहेंगे ना कि गांव में आप लय हो गए तो मतलब गांव के से भूत हो गए ऐसा तो होता नहीं आप अलग रह जाते हो गांव अलग रहता है जिसको आपने प्राप्त किया वैसे यहाँ भी है क्या कथन नहीं नहीं यहाँ तो वो हाल है नाम रूप अभाग ही खत्म हो जाता है यहाँ पूर्ण लय है और जिसे प्राप्त किया वही रूप वाला हो जाता है उसके लिए दृष्टान्त आ रहा है कथा किस प्रकार से लय होता है ये सारी कलाएं पुरुष में किस प्रकार कले हो जाते हैं उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है स यतेम मान से सद्राणा समुद्र प्राप्य स्तंगे तासा नामे समुद्र प्रोच्यतेमेवाद पुरुषाणा पुरुष प्राप्य स्तंगे चाषा नामे पुरुष प्रोच्यते सेश मृतो यथा इस प्रकारे जिस प्रकार से हा। ये जो बहती हुई नदियां प्रवाहित होने वाली ये नदियां समुद्रायना ये समुद्र में पहुंच कर समुझने, समुद्र की ओर दौड़ती हुई समुद्र है अयन आश्रय जिनका समुद्रमेव में व्यनम ऐसे विक्र बात या समुद्रायण सिना समुद्र है अंतिम आश्रम के दौड़ का जिन के उन सब नदियों को कहा जाता है समुद्रायण ऐसे दौड़ती हुई नदिया वह समुद्र प्राप्य जब समुद्र को प्राप्त करते हैं अस्तम गच्छन थी अस्त को प्राप्त कर जाते हैं उसी प्रकार अस्त को प्राप्त करते हैं कहे तो फिर भी अंदर में अलग अलग रह जाते हैं क्या गंगा यमुना समुद्र के भीतर जो जहां घुस रही हो वही आसपास पास वहां अंदर जाके बैठी हुई हो तो आप अंदर घुसिये समुद्र निकाल लीजिए गंगा जल नहीं होता नाम रूपे रूप उन सब के नाम रूप नष्ट हो जाते में थी। और नाम क्या पड़ गया आप उनका सबका एक नाम हो गया समुद्र प्रोचते केवल इसी नाम से सबको काज है तपास क्या हो गया गंगा जी समुद्र हो गई यमुना कहा गई होगी समुद्र हो गई सब समुद्र हो गए नर्मदा कावेरी जो भी है सब समुद्र भाव को प्राप्त कर गए समुद्र के लग कुछ नहीं रह जाते हो एव एवश पर दृष्ट हु उसी प्रकार से इस सर्वद्रष्टा ये जो सकल वस्तुओं का दृष्टा है जागरूक स्वृष्व में अनुभव करने वाला में भी अनुभव करने वाला ये ये जो है व्यक्ति इसका ये सारी कलाएं मानो घंटा कैसी दौड़ रही थी ना अंतिम आश्रय जिनका ऐसे थी ये सारी ये सारी कलाओं का अंतिम आयन आश्रय कौन है पुरुष ही है सर्वाधि ऐसा जो पुरुष है उसको प्राप्त अस्तंग उस पुरुष को प्राप्त करके अस्त को मने उसमें लीन होने होने, होने लगती हैं सारी की सारी कलाए उस पुरुष को प्राप्त कर लीन हो जाती है आसान नाम रूप है इन कलाओं का जो नाम और रूप आपने गिनाया ऐसा भी लय हो नष्ट हो जाते हैं नाम रह जाता है ना इसके रूप आदि रह जाते हैं कुछ भी नहीं रह जाते इसे गहरी नींद में घराटे मार सोरे से नाम पुकारो तो सुनता नहीं हो ऐसे भी लोग लो एक घराटे मारते रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है बगले बारात की बाजे काजे बजते हुए जा रहे हो हल्ला होते हुए जा रहे थे तो घराटे मारे सोरा ऐसे भी लोग सोते रहते यहाँ आश्रम में भी लोग ऐसे गेट खोल के आ गए इधर हमारे खटखट गया -खट हल्ला कर दे जब वापस जा रहे हैं तभी किसी का मालम रहता है आया कोई गया सो जाते जबरदस्त नाम रूप कुछ नहीं रह नाम पुकारे तो भी आप नहीं सुनते कोई नहीं सुनता बार ना पड़ता नहीं हम अंक तो नाम रूपये नाम रूप सब नष्ट सर्वानुभो सिद्ध विशेषण आप लोगों ही पुरुषित्योचित वस्त्र क्या है वो बस पुरुष है पड़ा है पुरुष रह गया कुछ नहीं रहोग जैसे वहां सार नाम रूप मिट गया और क्या रह गया केवल समुद्र उसी प्रकार केवल आत्मा ब्रह्म पुरुष यही रह गया कुछ नहीं रह गया उस समय वह पुरुष का क्या स्वरूप है कहते उस समय यह पुरुष ऐसे जाने वाला वह विद्वान भी कैसे हो जाता है अकल कलाहीन हो जाता कला सरित अकल वाला नहीं लेना बुद्धिमान तो हो जाता नहीं बुद्धि हिरी बुद्धि भी हो गया सारा लय हो गया इसलिए तो वो कलाओं से रहते तो अकला हो गया और कलाओं से रही तो कारण से वो अमर भी हो गया जो कला वाला है वो मृत्यु वाला है जो कला नहीं है वो अमर है। इस विषय में इस संबंध में यह अग्रिम मंत्र भाग भी श्लोक भी प्रसिद्ध है तदेश श्लोक देखो साविष्टान यथा लोके इमा नद्य सिमाना जिस प्रकार इस इस्लोक में इमा ये जो नदिया ऐसी नदियां बहती हुई नदियां लेना श्रवंद समुद्राय समुद्रो अयनम गतिर आत्मभाव या शांता समुद्रायण समुद्री है अयन मान गति गति का मतलब आश्रय हाँ अंतिम अधिष्ठान अंतिम अधिष्ठान भी कैसा जिनका अपना आसली निज स्वरूप है सारी नदियों का अपना निज स्वरूप क्या है समुद्र से निकले और समुद्र में जा रहे समुद्र से कैसे निकलते हैं समुद्र से वह सूर्य उनको बाफ में उड़ा लेता है बाफ रूप में उड़ा करके बादल बना लेता है बादल बना करके हवा की सहायता से दौड़ाता इनको दौड़ा करके या पर्वत अग्नि देशों में आ जाएगा है ना, ना यहाँ बरसेगा बदी रूप हो जाते हैं ना समुद्र से बादल प्राप्त करते फिर नदी आकाराधि के कारण से क्या हो गया अन्य अन्य संज्ञाओं का प्राप्त करके भ्रमण किया बाम आदि हो करते हुए बादल बादल से बारिश बारिश से फिर झरने झरनों से नदी नदी से समुद्र वापस अनेक संज्ञाओं का प्राप्त किया उसी प्रकार यह पुरुष विज्ञा अविद्या दोष के वजह से नाम अगरा रूप अगरा को प्राप्त करता है जन्म मरण के चक्कर में अनेकों जन्म बिताता है और अंत वह अपने में ही लय हो जाता है मोक्ष हो जाता है तीसरे कहते हैं आत्मभाव या वही उनका आत्मभाव है स्वरभूत वस्तु है जिनका ताह उनको कहा जाता है समुद्रम प्राप्य ऐसे बड़ा खुशी होती होगी उन्हें इसे दौड़ रहे हैं बेचारे और आप लोग बांध बांध बांध करके उसको जो इधर बाधर दौड़ा बर्बाद कर देते हैं ये बेचारे नदियां अपने स्वरूप प्राप्त करने के लिए दौड़ती हुई खुशी से दौड़ रही है हाँ हम वापस अपने स्वरूप को प्राप्त करने जा रहे हैं लेकिन आप उल्टा हो क्या कर देते हैं बांध बांध देते हैं बांध करके उसको बर्बाद कर दिया इधर उधर खेची ले अपने निजी स्वार्थ में उसको बर्बाद कर देते जैसे एक बच्चा गुरुको ने भेजा गया पढ़ने के लिए वेद और चाहते चलो अब हम भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे सन्यासी ऋषि महर्ष हो जाएंगे तब माँ बाप अपने स्वार्थ सब परेशादी करा देते बस तो आज कहा तो भगरा चल घुस जा गृहस्थी में डाल गए उसको बर्बाद कर मोक्ष के और आगे बढ़ने नहीं देते और शादी में भी है जैसे प्रेम संस्कार में होता है जैसे तो शादी में भी काशी यात्रा कराते तो उसे काशी यात्रा करते जानते ही आप लोग क्या नहीं होता होगा हम लोग क्या होता है वो काशी यात्रा करके उसको एक छाता दे देंगे कि दो चार पुस्तक के एक झोला दे देंगे एक भिक्षा का एक झोला दे, दे देंगे और चप्पल भी लप्बड़ के प्लास्टिक के दूसरे ढंग के बना करके वो दे देंगे वो सब पहले जाओ पढ़ेंगे डंडा उंडा लेकर जाओ काशी जाओ ज्ञान करो शाखी पढ़ो मोक्ष शास्त्र और ब्रह्म विद्या प्राप्त करके मुक्त हो जाओ ऐसा पंडित जो है उसको बोल करके पढ़ा बढ़ कर सब दे दू कर भेजता है अब उधर मामा को खड़ा कर रखता है। जो मामा होता है वो वहाँ खड़ा रहता है वो खड़ा रहता है।, है कहा यार इधर भांजा तो किधर कहाँ भाग रहा है ये सब ले लो करके अरे हमको बोला है गुरु जी ने आचार्य जी ने जाओ काशी प्रविद्या पाओ मुक्त हो जाओ अरे रहने तो रहने बस मेरे साथ वो घुमा के ले जाता है मैं भी तेरे को पढ़ाता हूँ पाठ वो तो क्या पढ़ाएगा काशी में <laughs> और ले जाता है और कन्या कन्यादान करा कर के। इसको तो तो काशी यात्रा बोलते <laughs> ऐसे में भी होता कार में वैसे है उपरेम संस्कार काल में ऐसे चलता बच्चा तो मामा को खड़ा कर देते हैं और रोक कर जा रहे तुमको वहाँ कहाँ जाना है पढ़ने काशीवासी तुम्हारी पढ़ाई लिखी हम यही कर देंगे चिंता मतलब यहाँ भी बहुत पंडित लोग हैं विद्वान लोग हैं आज आ जाए वो पकड़ लिया और फिर अंग्रेजी स्कूल भेज देते हैं। <laughs> वेद पढ़ना तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा। तो बर्बादी तो करना हो ये। नदियों की बर्बादी जैसे भी बर्बादी है आदमी का और कोई कोई होता है कश्चित धीरा जो वहां से भागता है ऐसे कालिया, सावधान तीन बार बोलते भाग्या छोड़ छोड़ के माला उला फेंक करके समझिए आप तो फूल का माला नहीं है तो फांसी का माला है ब्रह्मचर्या कहा जाता है उन लोगों को ही बाकी सब इधर उधर गए बर्बाद हो गए नदी के जैसे ही एवं परिदृष्टिशी परिदृष्टता सर्वद्रष्टा का सर्वास्थान पुरुष है वो उसी में लीन होने वाला तो वही है आयन जिसका कहते हैं समुद्रम उन्होंने समुद्राय समुद्राम रूप तिरस्कार को प्राप्त कर जाते हैं ताशांतंगता नाम अस्त्र को प्राप्त की नदियों का जो भिजेते विनश्य तो नाम रूप नाम रूप दोनों उनका विनाश को प्राप्त होता है गंगा यमुना इत्यादि लक्षणे, गंगा यमुना इत्यादि रूपा जो उनका नाम था वह नाम नष्ट हो जाता है तेदे के नाम नष्ट होने के बाद अब किस नाम से पुकारे जाएंगे समुद्र इत्यम उस समुद्र नाम से जल कहा करते तदव तो लक्षण एवं यथा अयम दृष्टान वह वस्तु तो उदक स्वरूप वाला ही रह जाता है कहानी मतलब गया है? अपने असली जल रूप को प्राप्त आप तक गंगा इत्यादि नामिक से कहे जा रहे थे कोई उसको जल सामान्य रूप में ग्रहण नहीं कर रहा था अब क्या कहेंगे और जलमय हो गया यथा यम दृष्टान जिस प्रकार दृष्टान्त है उसी प्रकार से समझाओ भड़ाश्चर्य देखिए इतने लाखों वर्षों से विश्व भर में हजारों नदियां हैं छोटे बड़े सब मिलकर समुद्र में जा रहे सब लेकिन आज का समुद्र पानी को मीठा नहीं कर सके सारी नदियां ना वो समुद्र को पवित्र बना सके जिसे गंगा जी को पवित्र आप मानते हैं और एक चार साल कुंभ मेड़ा लगा लेते हो वहां कहा कुमेड़ा लग रहा है समुद्र तट में समुद्र को कोई पवित्र नहीं मानते कितने वर्षों से गंगा जी जा रही है फिर उसको पवित्र नहीं कर सकती क्यों उसका आपने नाम रूपी ही नष्ट होता है वहां जाने का तो पवित्र कहां से कर देगी वो और वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके क्या बताया एक ड्रम में गंगा जी का एक लोटा डाल दो वो ड्रम पूरा गंगा जी हो जाता है 24 घंटे के बाद फिर उन्होंने देखा पहले वो जल के जो गुण थे क्या स्वरूप था उन्होंने केमिकल डाल के देख लेते वो लोग के अंदर क्या क्या चीजें हैं उस एक लोटा गंगा जी में क्या क्या देख लिया उन्होंने फिर गंगा जी एक लोटा उसमें डाल दी चौबीस घंटे के बाद दे परीक्षण किया ड्रम का पूरा जल में जो जो गुण और चीजें थी गंगा जी गिर में वही सब उस उसमें हो गया इतनी सामर्थ्य है एक लोटा गंगाजल ड्रम को पूरा जल को अपना स्वरूप प्रदान कर दिया लेकिन आज समुद्र को अपना स्वरूप प्रदान नहीं कर सकी बल्कि जाते ही वो वही रूप की हो जाती है उल्टा अपने रूप को इसने दिए जान करके कहने मतलब आप जितनी भी पवित्र हो जाओ जितने भी अपना पुण्य तो बनो अंत में क्या होना है वो पुण्य पाप सब नष्ट हो जा रहा है यहीं पे आपको ब्रह्म बन जाना है जब ब्रह्म होने के लिए पुण्य कर रहे हैं हम जब ब्रह्म भाव प्राप्त कर गए तो वो सब यहीं रह जाएगा नष्ट हो जाएंगे ना पुण्य पापे स्पृश्यता पुण्य और पाप कुछ उसका न प्रिया प्रिय और प्रिय पुण्य और पाप कोई उसका स्पर्श ही नहीं करेगा सब उससे इसलिए गंगा जब गई गंगा का अपना नाम अपनी पवित्रता अपनी सामर्थ्य सब कुछ खत्म हो गया पहले ही अतः वह आज तो समुद्र को अपना स्वदान नहीं कर पाई समुद्र स्वरूप वाली हो गई क्योंकि इसका असली स्वरूप क्या था समुद्र ही था अपना ये जब देख रहे हैं अपना असली स्वरूप नहीं है ये जो प्राप्त हुआ है क्यों प्राप्त हुआ है इस जन्म में इतनी महत्व क्यों हो गया बाकी जन्म में महत्व क्यों नहीं देते आप क्योंकि इसका कथा आपने बहुत लंबी छोड़ी है प्रश्न इसके लिए शिव जी नाचे है नहीं उसको विष्णु देखे विष्णु उसको देख के उनकी पसीना छूटा ऐसे सिद्धि भी नाच नाच रहे थे तांडवृत पैसेना चुटा इतने गया, उसको ब्रह्मा जी अपने कमंडन में ले लिया नहीं धरती फट जाती, जातीम से छोड़ा कहा कैसे छोड़े वो मुसीबत थी फिर शिवजी की में छोड़ा गया और जटा के मेरे धीरे से तीन धारा बना करके आराम से नीचे छोड़ा तब जाके धरती पर आ रहा शिवजी बैठे हैं और पेज जटा से पीछे गंगा जी विष्णु तो को देख रहे हैं बद्रनाथ पीछे और ऋषि लोग इसी वजारो ऋषि तपस्या की है सात पीढ़ी भगरे सगर के संतान ने तपस्या करी है तब उतरी हो गंगा जैसे नहीं आई है और करोड़ों वर्षो से हजारों ऋषि यहाँ में संत महात्मा जब तब ध्यान भजन तपस्या भंडारे खा रहे हैं जी रहे हैं आनंद से जी रहे हैं भजन कर रहे हैं। उनके भजन के है। हर साल करोड़ों पापिया चले जाते तो भी संतों के कारण से है वो अपवित्र नहीं होते गंगा जी तब खुश होते जब एक भी संत आ जाए तो खुश हो जाते हजार लाखों पापिया तेरे को उसके ये इन कारणों से औपाधिक महात्मी है चल में इन उपाधि के कारण औपाधिक स्वरूप को वह नष्ट कर लेती है जब वो पहुंचती है समुद्र में और निज स्वरूप को प्राप्त कर गई जिस जो स्वरूप क्या है तब क्या कहते हैं समुद्र तेव प्रोचते लक्षण एवं यथा जिस प्रकार एक उसी प्रकार उ लक्षण से प्रकृत से परिदृष्ट हो परि समता दृष्टो दर्शन से सर्वदा अर्क उक्त प्रकाश वाला जो प्रकृत है पुरुषस्य इस पुरुष का जो परिदृष्टा है ये कैसा है ये पुरुष परिदृष्ट परिमने समंता चारों तरफ से दृष्टो दर्शन से कर दर्शन का करता है जो स्वर्वभूत जो कि सर्वभुदय यथार का स्वाश अपने आत्म प्रकाश का ही कर्ता सर्वतः उसका जो है प्रयोग करता हुआ सर्वतः कर्ता बना हुआ है उसी प्रकार इमाश कला ये सूर्य अपने प्रकाश से इस सारे जगत को प्रकाशन करता हुआ मानव से देख रहा है दूसरे पुरुष भी इस सारा जगत को प्रकाशन करता हो कलाओं के माध्यम से ये रश्मियों के माध्यम से सूर्य जगत को प्रकाशित करता हुआ मानव जगत का दृष्टा है उसी प्रकार से यह आत्मा कलाओं के माध्यम से जगत को प्रकाशित करता हुआ जगत का दृष्टा के समान दृष्टा है प्राणाद्या उत्ता कला सोलह कलाएं कौन है कौने? जो प्राणाली कहे गए जो सोलह कलाएं हैं पुरुषायण नदी नामी व ये भी अपने पुरुष प्राप्त करने के लिए मानव के दौड़ रही है नदियों के समान कैसे दौड़ रही है वृत्तियों के माध्यम से ये जो वृत्तियां बनी किस लिए हैं इन इंद्रियों का अंतकरण वायकरणों की जो वृत्तियां जो भगवान ने हमें दिया है और इन वृत्तियां हम लोग जो निकल रहे हैं इन वृत्तियां इन वृत्तियों का असली लक्ष्य क्या है अशल लक्ष्यता सर्वत्र ब्रह्म को देखना उस ब्रम अधिष्ठान को अनुभव करना सर्वत्र लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं वो अधिष्ठान को देखने चले देखने गए तो पहले हमें कुछ और दृश्य दिख गया तो उसी में टिक गए और घटपट दिख गया तो घटपट में तल्लीन हो गए गए हमारी वृत्ति किस लिए बनी थी किसलिए हमारे बहिर्मुख हुए और ढूंढना ही बोल रहे अब इसलिए श्रुति क्या कहती है अरे मूर्खों तुम्हारे वृत्तियों को हमने बहिर्मुख किया था उस ब्रह्म को सर्वत्र देखने तुम मूढ़ता पूर्वक जो है घट पर संसार मोहग्रस्त हो रहे हो है? पुत्र पत्नी मोहग्रस्त हो रहे हो इसलिए काम करो छोड़ो बहिर्मुखता अब अंतर्मुख हो आवृत चक्षो एक अंतर्मुख हो जाओ बंद करो ये सारे तो बहिर्मुख कैसे? तुम्हारा जो अलग तुम भूल ही जा रहे हो इसलिए तुम्हें अंतर्मुख होना पड़ेगा ये सारे द्वार बंद कर दो तभी वहां पहुंच सकते हो आप बहिर्मुख होकर तुम उसको ग्रहण नहीं कर सकते एक मात्रा तब तुम्हें अंतर्मुख करके ग्रहण करना पड़ेगा समुद्र निजरानीवत समुद्र पुरुष अयनम आत्मभाव दमनम ये है माने आत्मभाव आत्मभाव अपने की आत्वाव गमन, आत्वाव की प्राप्ति प्राप्ति का का स्वरूप जिन कलाओं गमन रूपी अधिष्ठान कौन है कौने? पुरुष है जिनका उन्हें कहा जाता है पुरुषायण कला प्राप्य ये पुरुष को प्राप्त करके पुरुषात्म भाव उपगम्य पुरुष पुरुष के आत्मा को प्राप्त करके अपने स्वरूप से न ग्रहण करके तथा अस्तंग उसी स्वरूप को प्राप्त कर अपना विशिष्ट रूप था नाम रूपादि उनको त्याग देते हैं विद्यति आसान नाम रूपे कला नाम प्राणाद्याख्या रूपम च यथास्व आसाम नाम रूपे आसान कलाना नाम इन कलाओं के कौन सी कला प्राणादि नाम जो था उनका प्राण से नाम पर्यत अनेकों नाम वाले जो कलाएं थी उनके जो नाम था और जो रूप अलग अलग चीज के अलग स्वरूप थे ना प्राण आकाशवायु सबका अपना अपना अलग अलग स्वरूप है।, उन शे, है भेदे जो नाम रूपयोह जब नाम और उनका जो रूप नष्ट हो गए यह अनष्टम तत्व जो अनष्ट तत्व रह जाता है त्ता के द्वारा पुस्तत्व को ही पुरुष कहा जाता है एवं विद्वान ऐसा जो जान लेता है विद्वान कैसे जान लिया अपने आप पढ़ लेकर नहीं नहीं गुरु प्रदर्शित कला प्रणय मार्ग गुरु के द्वारा प्रदर्शित उपदिष्ट प्रदर्शित उपदिष्ट कलांगे विलय का जो उपाय कलांग को विलय करने का तरीका बता दिया गया है यह उपाय रूपी मार्ग मार्गनी उपाय प्रलय रूपी उपाय को जान करके जानने वाला जो पुरुष विद्वान पुरुष है, है वो क्या करेगा विद्या प्रापितासु अविद्या काम कर्म जनतासु प्राणादि कलासु अकलो विद्या के माध्यम से प्रभिलापित विलय को प्राप्त करा दिया किनको अविद्या काम कर्म से जनित प्राणादि कलाओं को जब अविद्या काम और कर्म के वजह से उत्पन्न कलाएं थी इनको विद्या के द्वारा विलय को प्राप्त करा दिया तब क्या रह गया वो पुरुष अकलो अविद्या कला निमित्तो ही मृत्यु में अकलत्वा देव अमृतो भगवती कलाओं सरित हो गया और आज तक इन कलाओं के निमित्त से ही जन्म मरण का चक्कर में था जो कला उन कलाओं के निमित्त से ही मृत्यु थी तद अवगमे अच्छा कलाए हट गई तक मृत्यु भी पाये नैमित अत कलाएं रूपी निमित्त हट गए निमित निमित तो नैमित मृत्यु और पुनर्जन्म भी हट गया तो क्या रह गया अमृतो भवती तदे तो सुनते श्लोक अर्थ में यह अश्लोक मंत्र भी विराजमान है पुष्टिकरण के लिए अरा कला प्रतिष्ठ पुरुषम वेद यथा मा वो मृत्यु इति जैसे रथ की नाभि में अराय लगे रहते हैं समर्पित है रथनाभ अरा कला है ये जो कलाएं ये स्मिन जिसमें स्थित रहती हैं समर्पित होकर रहती हैं उनकी उत्पत्ति और लय का एकमात्र जो आधार है वह पुरुष ही है तम वेद्यम उस ज्ञातवी पुरुष को पुरुषम यो वेद जो जानता है हां या तुम जानो हे शिष्य यथा वो मृत्यु परिवथा जैसे तुम मृत्यु सब और से व्यतीत न कर सके वह मनुष्य मान जिससे आप शिष्यों को ये जो मृत्यु दे है माँ परिवेता चारों तरफ से घेर करके जो कष्ट दे रहा है व्यतीत कर रहा है वह न कर सके इसलिए आप उस पुरुष तत्व को जानो ऐसे संबोधन कहा वेद वेदम व पदम वेद वेदयता अर्थकम छांदसम वेदयता ये वेदयत छांद हो गया ऐसा भी एक पद बना सकते हैं था वेदयसे वेदयद्वे वेदये वेदयामहे ऐसा और अब स्पर्श पद में वेदेती है ना वेदा बनना चाहिए हाँ हो गया। वो चांदस हो गया ऐसे समझो वेदयामी बनता है इसलिए वेद यथा एक पद मानी जा सकती है अगर वेदा यथा उस प्रकार से उसको उस पुरुषत् को जानो जिससे कि आप लोगों को मृत्यु कभी व्यथित न कर सके ऐसा अन्वय भी हो सकता है ऐसे एक नंबर टिप्पण स्पष्ट है भाषण अराइव रथ चक्र परिवाराह आराम रथ चक्र के जो अन्य अन्य अवयव होते हैं सारे के सारे उनको उस परिवार को परिवार से तात्पर्य कर क्या उसके अन्य जो अवयव रथ के नाभि को छोड़ दो और बाकी जितनी भी होती हैं जितने स्पोक्स हैं रिम है अन्य जितनी भी हो सारे अच्छे अवय उनको परिवार सबसे कह दिया भाषाकार ने रथ चक्र परिवार लगे हुए हैं? रतनाभ रथ नाभि में लगे हुए हैं जिसमें प्रविष्ट है उसे समर्पित है उसे जुड़े हुए टिके हुए हैं तदाश्रया भवंती यथा उस रत्ना भी को ही आश्रय बनाकर टिके हुए जिस प्रकार उसी प्रकार तथा कला प्राणाद्या ये जो प्राणादी कलाएं हैं युषीये प्रतिष्ठिता, जिस पुरुष में सारे के सारे प्रतिष्ठित है उत्पस्थित लय तम पुरुष कला नाम आत्मूतम कलोंगज आत्मस्वरूप वेदनीय पूर्णत्ता पुरुषात्मा वेद जानी उस व्यक्ति को क्या है गयात वो वेद्य पुरुष तत्व कलांगज आत्मभूत है उस पुरुष हैं से? पूर्ण होने के नाते पुरुष हैं और पुरुष के नाते उत्पत्ति औपाधिक दृष्टिकोण से होता है पुरी कौन सी है आपकी है स्थूल सूक्ष्म और कारणशर्व त्रिपुर है इन त्रिपुर में रहने वाला आप असुर लोग है इसलिए आपसा त्रिपुरासुर है नहीं? और त्रिपुर को आपका अपने ही जो है तो उसको आप स्वयं ही ब्रह्म विद्या से नष्ट करेंगे तो क्या हो जाओगे आप जब तब त्रिपुरारी कहे जाओगे तब शिव हो गए ना अब, अब जीव है तो त्रिपुरासुर है त्रिपुर में होने वाले असुषु एव रमनतीजुरा असु, असु प्राणीशु इंद्रियु एवं तद विशेषु एवं इस में रहने वाले समस्त जीव असुर है इन त्रिपुरासुर आपके आप सकल इन चीजों को नष्ट कर लेते हो तब आप त्रिपुरारी हो जाते हो त्रिपुर को नाश करने वाला त्रिपुरा नाम त्रिपुरारी शिव का एक नाम है त्रिपुरारी शिव का एक नाम है तो यही तीन तीन शरीर को कह लिया वहां लोहे का एक उपग्रह बना दिया था उसने ऐसे कहा था है ना एक लोहे का एक चांदी का एक सोने का है लोहे का स्तूल शरीर चांदी चमक रहा है स्वप्न और सोना सोते हैं जहां भी सोना है सुशुद्धि कारण शरीर तो ऐसा जो चीज है इसलिए औपाधिक दृष्टिकोण से पुरुष ना पत्ती होता है सर्व दृष्टिकोण से पूर्ण उत्पादित उत्पत्ति आती है पुरुषां वेद उसको आप लोग जानिए रूप से जानियात दिया विधि ना लेट और लोट कौन जाने मुक्षों को जानना चाहिए उस पुरुष तत्व के बारे में अपने सर्वत्व पुरुष को इन मुक्षों को शिष्यों को जानना चाहिए था हे शिष्या माँ वो युष्मान मृत्यु परिव्य था माप परिव्य तू इत है आप लोगों को जिस प्रकार से ये जो मृत्यु है ये दोबारा आप लोगों को तंग न कर सके आप लोगों दोबारा तंग ना करे कष्ट ना करे परेशानी ना करे ऐसा हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए उस अपना जो पुरुष है स्वरूप है उसको जानना चाहिए नचेत विज्ञा एट यदि आप उसको नहीं जान पाओगे पुरुष हो मृत्यु निमित्ता व्यथाम आप यूय मृत्यु व्यथा से युक्त होकर के आप लोग सदा ही दुखी ही रह जाओगे अत तन बाूत इसलिए गुरु और आचार्य अभिप्राय है ऐसा आप लोगों के साथ न होवे इसका शीघ्रा भी शीगर। अपने स्वर्ग का पुरुष का ब्रह्म का अनुभव करें। नाद करेंद अब पलाद महर्षि उन शिष्यों से कहा छह लोगों से तावत हम एक परम ब्रह्म वेद बस उस पर ब्रह्म के बारे में इतना ही जानता हूं तो उनके मन में इसका मतलब से कुछ और भी अधिक कहीं होगा किसी और के पास जानी पड़ेगी जानने के लिए जान इतना ही जानता हूं इसका मतलब करना संशय करना मन में इससे कुछ और भी जानना बाकी है किसी और के पास जानी पड़ेगी इसे और भी कुछ होगा ये तो इतना ही जानते हैं ऐसे नहीं सोचना नाथ परमस्ती इससे अधिक और कुछ है भी नहीं जानने को जो हमने बता दिया तुम लोगों के छह प्रश्नों के जवाब में इससे को जानना कुछ रहा ही नहीं परिपूर्ण पौर है इस प्रकार से उन शिष्यों को उपदेश देने के पश्चात शिष्यास्तान हो वाच उन शिष्यों के प्रति ह निश्चित रूप निश्चित पूर्वक हुआ च कौन विप्लाद किल एक परम ब्रह्म वेदानी हमे तक भाई इतना ही है वेद जो परब्रह्म ब्रह्म जो जानने योग्य उसके बारे में मैं इतना ही जानता हूं ना तो अस्मात्मस्ती लेकिन याद रखना इससे अधिक और कुछ जानने योग्य नहीं खोजने की जरूरत नहीं तुम लोग इधर जरूरत भागदौड़ मत मचाओ और नहीं और गड़बड़ा हो जाएगा जो है वो भी खो जाओगे यही होता है और अधिक की लालच में जो प्राप्त है उसे भी खोना पड़ता है संसार का नहीं है जितना जितने संतुष्ट है जो आदमी वो तो ठीक है और आदमी के लालच करता है वो जरूर खो जाता है संसार एक ने बहुतों को देखा है। और और और करके जाते हैं और धड़म से ऐसे गिरते हैं फिर उनका ठिका ठिकाना ही नहीं रह जाता है इसलिए कहते हैं और दौड़ना नहीं जितना बता दिया उतना ही है ना तो स्थान जब प्रकृष्ट है वह इससे अधिक नहीं है शिष्याणाम अविदित शेषास्तित्व आशंका निवृत्त ऐसे क्यों शिष्यों की बुद्धि में का ऐसा न हो कुछ और भी जानना बाकी है अविदित शेष अस्तित्व शंका निवृत्त अविदित कुछ और बाकी है उन बाकी है हर वस्तु को जानना चाहिए ऐसे उनके मन में ये आशंका हो उस आशंका का निवृत्ति करने के लिए ही जानकर उन्होंने और कृतार्थ बुद्धि जन्ना और इसलिए भी कि उनकी बुद्धि में हमारी जो है जीवन सफल हो गया कृतार्थ हो गया और कुछ अब करना नहीं रह गया जानना जो कुछ था जान लिया और करना कुछ और नहीं रह गया है न जानना कुछ रह गया है ऐसा दृढ़ निश्चय करके उनकी कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न करना था इसके लिए भी उन्होंने ये बात कही ना विद्याम ऋषि नम तब गुरु से उपदेश पाए हुए उन शिष्यों ने देखा अब क्या करें क्या इनको गुरु दक्षिणा दे हमें तो अपने स्वरूप पहुंचा दिया अब क्या रह गया जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर गए होगा ना सब कुछ काम जब उन्होंने अपने ही स्वरूप में पहुंचा दिया हमें भी अपने स्वरूप का मतलब क्या हमारा अपना है है, ही स्वरूप है आचार्य स्वरूप से भिन्न तो है नहीं एक ही हो गए हैं अब भेद तो रहा ही नहीं अब लेन देन धंधा नहीं चलेगा अब फिर क्या होगा तो एक ही रास्ता है औ बालिक दृष्टिकोण से हम इनकी अर्चना पूजा करें दम आचार्यम अर्चयंदा। उस आचार्य की क्या गिया? अर्चना की, पूजा की विद्या देन की अन्य कोई प्रतिक्रिया जब विद्या दिया विपरीत उपकार में वापस कुछ देने में असमर्थता होने के कारण से न्याय की पूजा करते हुए ये भी आप क्या हैं न पिता तुम ही न पिता आप हमारे असली पिता हैं बाकी सब नकली पिता नहीं असली का तात्पर्य जन्म दिया नकली पिता है ऐसा अर्थ नहीं करना है पिता पांच प्रकार के लोगों को पिता माना गया है हाँ। जनकोपनेता चा यद्यादी अन्नदाता भयत्राता स्मृता ये पांच लोगों को पिता से कहा जा सकता है एक तो जन्म देने वाला जनक दूसरा उपनेता उपनयन करने वाला जो गायत्री मंत्र देख करके विद्या आदि का प्राप्ति रास्ता को खोल दिया वह आचार्य जो उपन संस्कार करने वाला वो दूसरा पिता है तीसरा अन्नदाता चौथा भयत्राता राजा वगैरह और पांचवा जो विद्या को प्रदान करता है वह और सर्वोत्कृष्टि में कौन है विद्या प्रदान करने वाला भाषण कहेंगे जनक और विद्या प्रदान करने वाले पूज्य पूजिता में और अन्य बीच वाले हैं केवल पति से जैसे ही पुत्र का कर्तव्य है पिता के प्रति मरण पर सेवा करना पिता का और मरणोत्तर काल में भी उनका यथा विधि श्राद्ध करना यह कर्तव्य होता है पुत्र का अभी शिष्यों ने उस आचार्य को पिता कह करके ये चाह रहे हैं हम आपके आजीवन सेवक बन गए जिंदगी भर के लिए हम आपकी सेवा में समर्पित है और आगे मरणोदाल में भी हम आपकी सेवा में यहीं रह करके विद्या अध्यापन आदि कार्य करता हुआ जीवन यापन करेंगे समागम क्योंकि आप जो वो हैं जो हम लोगों के अविद्या परम पारम तारे अविद्या के जो पारे व परम तत्व उसकी ओर हमें तराके ले गए हैं पहुंचा दिए हैं पार कर दिए हैं इजरायल है परम ऋषि के लिए हमारा नमस्कार है परम ऋषि के लिए हमारा नमस्कार है इस मंत्र में जो रुपति है वह आदर दिखलाने के लिए है उनके प्रति अत्यंत आदर को बताने के लिए भाषण शिष्या तं गुरु कृतार्थ सतो गुरु के अगर अनुशिष्ट होकर उस गुरु को कृतार्थ होते हुए गुरु के प्रति विद्या निष्क्रियम अपश्यंत जीव विद्या का निष्क्रय गुरु दक्षिणा के कुछ दे करके निपटाना चाहते लेकिन उसका कोई उन्हें साधन नहीं दिख रहा है हम इनको क्या देख करके ऋण हो जाए जो विद्या दान दिया है हमने विद्या ग्रहण की है इसके बदले हमने क्या दे दी अब ऐसा गुरु जो मांगे ही नहीं कोई दक्षिणा फिर तो क्या करोगे जब मांग लेता है तो चलो उसको वो दे दो और आपकी गुरुदक्षिणा ने दे दिया तो विद्या करण हो गया आप उण हो जाते हैं यही जो गुरु मांगता ही नहीं कोई दक्षिणता ये कृष्ण से तो मांग लिया पुत्रों को कहीं ना कहीं कुछ कहानियों में आ जाता है सबसे नहीं मांगते हो गए समर्थ को देख करके ही मांगते हैं ऐसे नहीं मांगते रघु से मांग लिया वही नहीं, दूसरे से क्यों नहीं सबसे पहले सब, सब चौदह हजार लाओ सोने लाभ से लाते गरीब लोग जैसे रघु को कहा कि जानते थे समर्थ ला भी सकता है इस से संदीपणी की पत्नी जानती थी कृष्ण समर्थ ला के दे सकता मेरे बच्चों को तीसरे पीछे पड़ गई संदीप ने महाराज का मांगो मांगो मांगो नहीं चाहते थे पत्र के दबाव में मांगना पड़ा गुरुदक्षिणा सुधाम से नहीं मांगी मेरे बच्चों को वो से कुछ भी नहीं मांगा आशीर्वाद देखकर भेज दिया सामर्थ्य को भी देते ना गुरु लोग कौन चीज क्या देने में समर्थ क्या नहीं देने में समर्थ उसे से मांगते हैं एक बार दो बार तीन बार मांगेंगे अब देखे समर्थ तो नहीं देने वाले ऐसे दरिद्र बुद्धि वाले हैं तो उनको से मांगने ही भी छोड़ दें। गुरु क्यों उसे भी नहीं मांगे उसे मांगेंगे समर्थ होता भी नहीं देना चाहता है। तो से लगाना भी बेकार मांगना भी बेकार है अपनी जीवा खराब करो नहीं आज कल तो मांगना क्या उल्टा हम नहीं मांगते <laughs> उनको और क्या कहना है तो एक विद्या निष्प्रेम अपश्यंता विद्या का निष्क्रय करने की प्रक्रिया न सिर्फ दिखाई दिया ना दिखा कुछ भी वंदा तो क्या किया? बता रही है देता पूरी पुष्पांजलि पुष्पांजलि को बिखेर करके उनके चरणों में उनकी अर्चना करते हुए और शिविरंग प्रणाम कर दिए कि ऊंचो ऐसा करके उन्होंने क्या कहा इत्या ही ना पिता, पिता तो तो हमारे वास्तव में पिता है। आपको आपने क्या पैदा पैदा किया किया नहीं? ये अरे हमने तो आप लोगों को पैदा नहीं किया हम हमने कैसे कहते हैं आप हमारा ब्रह्मरूपी शरीर असली जो शरीर हमारा था क्या ब्रह्मरूपा शरीर था ब्रह्मायण पुरुषायण लोग दे उस ब्रह्मरूपी शरीर को के द्वारा उत्पन्न करने वाले आप हो जरा, अभय से ब्रह्म शरीर ब्रह्म शरीर का विशेषण ब्रह्मरूपी शरीर कैसा है नहीं ब्रह्मजा शरीर ऐसा क्या नहीं करना भाषावार ब्रह्मरूपी शरीर को कैसा है ब्रह्मरूपी शरीर नित्य अजर अमर अभय ऐसा जो ब्रह्म रूपा शरीर है उसको आपने विद्या पैदा कर दिया है इसलिए आप हमारे लिए वास्तविकी पिता है और अन्य पिता ने तो मरने वाले शरीर को पाया किया भौतिक शरीर को पाया किया है जो कैसा है वो अनित जरायुक्त थे और मरणयुक्त भययुक्त थे ऐसा शरीर को पाया किया भौतिक शरीर को और आपने चिन्मयी शरीर को पाया कर दिया जो कि नित्य है अमर शरीर को किया है, आप है। ये ये एव, आप अमर वास्तविक पिता ही अस्मागम आपने जो हमारे जीव ईश्वर अलग है इत्यादि, उन विदि ग्रहा प्लव पर मोक्षा महोदय समुद्र क्या है जिसको अपने मेरे पार कराया है वह अविद्यारूपी महासमुद महोदय अविद्यारूपी महासमुद्र महासमुद समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ मगरमच्छ क्या है कहते हैं जन्म पहला मगरमच्छ जन्म दूसरा जरा तीसरा मरण और इस बीच में रोग दुख आदि मगरवच विद्यमान है जिसमें ऐसा जो अविद्या महान समुद्र समुद्र है, इस समुद्र में आपने क्या किया विद्या रूपी नौका पर चढ़ा करके विद्या विद्याप्ल विद्या में विद्या रूपी नौका पर हम लोग बिठा दिया बिठा करके पार ले गए परम्पारम तार परम्पारम क्या है परम मैंने अपन जिसे पुनरावृत्ति नहीं होती ऐसा मोक्ष नाम का जो पर है ऐसा जो महोदय का इस समुद्र के के पार के समान पार समान है वो ऐसा मोक्ष नामक पार को तारे से आसमान हम लोगों को पार करा दिए हैं इत्यतः इसलिए पितृत्व तब आसमान प्रति उपन्नम इतरसना अन्य चार प्रकार के पिताओं के अपेक्षा से आपके अंदर जो पितृत्व है वह हम लोगों के प्रति प्रत्युत्पन्न है वह कैसा है प्रत्युपन्नम प्रत्युप प्रत्युप इतर स्ना अवश्य प्रत्युपन्न इतरोपी पिता शरण मातृ नहीं थी क्योंकि दूसरा वो भी पिता है वो लेकिन ये बहुत ही शरण मात्र को पैदा करता है तथापि सतमो लोके यदि भी देखो ना वो जो दूसरा पिता है केवल इस बौद्ध शरीर को पैदा किया अनित्य जरा रोग दुख मरण से युक्त शरीर को पैदा किया फिर भी ऐसा अनित्य शरीर को पैदा करने वाले को आप क्या मानते हैं लोके। तो तुलना करो अप, आप कैसे पिता हैं? नित्य अजर अमर है? ब्रह्म में चिन्मय शरीर को पैदा करने वाले आपको फिर किस शब्द में कहूं ये लोक में अनित्य जरा मरणालुक्त शरीर को पैदा करने वाले पूज्यतम कह दिया और उसे अगर कोई और प्रत्यय है ना है क्या कोई पते पूज्य पूजितर, पूजत उसे और कोई तो है नहीं तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया अगर अनित शरीर को पैदा करने वाले को आपने पूजितम जब कह दिया उसे प्र भी जोड़ दिया प्रज कह दिया फिर और क्या विशेषण जोड़ू आपके लिए कोई विशेषण वक्तव्य हम आतंतिक इति दिप्राय इसलिए अभिप्राय कोई विशेषणों से भी हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं आपके तक तो कोई विशेषणों से कथन हो नहीं सकता है आप के में क्या कहा जाए जो अत्यंत आतंक अभय को प्रदान करने वाले आप इसलिए नमः परम ऋषिभ्य संप्रदाय कर्तृभ्य नमह परम ऋषि दुर्घनम आदरा का कर्ता तो छह उनके लिए समर्पित हो गया जैसे पिता के लिए पुत्र समर्पित होकर आजीवन सेवा करता है वही से वहां पर रह गए और सेवा करते रह गए इसे ब्रह्मिद्या संप्रदाय का करता हे पिपला उनको हमर नमस्कार आदरा पूर्ण पूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य शांधे शांधे ओं भद्रम कर्णे भी श्रृण भद्रम भशे माक्ष ंगशे मही देंगलाय स्वेन्द्रोतवातिषेद स्विस्ता वरिष्ठ ने स्वस्ति नो बृहस्पतिद ओ शांदे शांदे शांदे, शांदे, शांदे शंकर शंकरचार्य केशवं बाजरायण सूत्र भाष वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुराज मूर्तिद विभागि व्यौम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शान शांदे शांेहे